पैसा कहाँ रखा है किसके किसके पास वो बता दो अगर वो ना बता सके महाराज तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं वैध लोग तो कस्तूरी खिलाते हैं और नारायण चिकोटी काटते हैं कि जरा होश में आकर देखो कौन है अब महाराज सब ले दे के महाराज अंत में वो चला जाता है मर जाता है यदि बासना रही तो फिर जन्म होता है और बासना, बासना मिट गई तो फिर उसका जन्म नहीं होता है इस प्रकार ये जीव भगवान से विमुख होकर के और अपनी आत्मा को ही भुला करके अविद्यावश भ्रामवश संसार में बिल्कुल भटक रहा है माताजी जिसको तत्वज्ञान हो जाता है जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसी का जीवन सुखी होता है तुम तो साक्षात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात ब्रह्म हो तुम्हारे लिए ये संसार नहीं है ऐसा जब कपिल जी ने कहा तो देवहूति जी ने बड़ी कृतज्ञता प्रकट की और कपिल देव जी तो अपनी माता से आज्ञा लेकर के समुद्र के तट पर चले गए बंगाल की खाड़ी के पास नारायण और वहां जाकर के तपस्या करने लगे अब जो देवहूति जी हैं उन्होंने उस विमान का जो सर्व सामग्रियों से सुसज्जित था उसका परित्याग कर दिया और आकर के नदी में स्नान करने लगी बाल जो है उनके फिर जटा के समान हो गए शरीर में फिर माटी लग गई और दासी दासियां दासी और दास जो उनको खिलाते पिलाते थे सुख खाए लेती और वो तो जीवन मुक्त हो करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे देखो विदुर शुद्र थे वो मुक्त हुए नारायण और यहाँ देवहू स्त्री थी वो मुक्त हुई अर्थात भगवान की प्राप्ति में स्त्री का और शूद्र का कोई भी भेद नहीं है मुक्त भी भगवान की कृपा से नारायण बद्ध हो जाते हैं और बद्ध भी मुक्त हो जाते हैं भगवान की कृपा की ऐसी व्यवस्था इस विश्व सृष्टि में है कि उसको देख देख करके महात्मा लोग हर समय परमानंद का अनुभव करते रहते हैं सो ये जीवन जो है वो केवल विषय भोग में व्यतीत करने के लिए नहीं है इतना ही नहीं है जितना हम करते हैं कमाओ खाने के लिए खाओ कमाने के लिए कमाना खाना ही जीवन नहीं है इससे भी परे एक सत्य है और विलक्षण सत्य है और वो दूर नहीं है नजदीक है उसके मिलने में देर नहीं है वो इसी समय मिला हुआ है और वो कोई दूसरा नहीं है वो यही है ये तुम्हारी आत्मा ही है तो ये जो श्रीमद् भागवत का श्रवण वर्णन होता है श्रवण वर्णन मनुष्य को परम सुख परम आनंद परम रस का आस्वादन कराने के लिए और सच्चा जीवन व्यतीत कराने के लिए होता है इस प्रकार 33 अध्यायों में ये तीसरा स्कंद जो है ये पूरा होता है अब सायंकाल आपको चतुर्थ स्केंगे ओम शांति शांति श्री श्री श्री नमः नमः नमः सरस्वती यो ओम गुभ्यो नम ओं नम श्रीपरमहंसास्वादितिन्मकरजनमसा श्रीरामचंद्राय वागीशा बदने वदने लक्ष यृद संवृत्मृसम हम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम परं धाम जगद्धा तत् ओ शि शि शि अब चतुर्थ स्कंध की कथा प्रारंभ करते हैं चतुर्थ स्कंध में विसर्ग का वर्णन है विसर्ग का अर्थ यहां लौकिक नहीं अलौकिक है धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति का जो साधन है वही विशिष्ट स्वर्ग रूप विसर्ग है आप चौथे स्कंध में ये सुनेंगे कि जो भगवान का आश्रय लेकर के धर्म करता है उसका धर्म सफल होता है जो भगवान का आश्रय लेकर के अर्थोपार्जन करता है उसका अर्थ भी सफल होता है और जो भगवान का आश्रय लेकर काम सेवन करता है उसका काम भी सफल होता है और जो भगवान का आश्रय लेकर मोक्ष की साधना करता है उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है लेकिन जो भगवान का सहारा छोड़कर भगवान का आश्रय छोड़ करके और दूसरी तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके मनोरथ की सफलता में बड़ी बाधा पड़ती है और अंत में होता भी नहीं है तो चौथे स्कंध में चार विभाग हैं एक तो धर्म का है जिसमें अत्री और दक्ष हैं और एक अर्थ का है जिसमें ध्रुव और उत्तम है और एक काम का विभाग है जिसमें बेन और पृथ्व हैं, और एक मोक्ष का विभाग है जिसमें प्राचीन वर् और प्रचेता है इस प्रकार सात अध्यायों में धर्म का क्योंकि सप्तंतु जग्य होता है और पांच अध्यायों में अर्थ का क्योंकि पांचों इंद्रियों से उसका ग्रहण होता है और 11 अध्यायों में काम का क्योंकि 10 इंद्रिय और एक मन ग्यारहों के द्वारा उसका ग्रहण होता है इसके बाद आठ अध्याय में अश्रद्धा प्रकृति से मोक्ष प्राप्त करने के लिए चार अध्यायों में साधारण मुक्ति की और माने निर्गुण मुक्ति की और चार अध्यायों में एक सगुण मुक्ति की कथा आती है इस तरह इकतीस अध्यायों में ये चतुर्थ स्कंध पूरा होता है प्रारंभ में ही ये कथा आती है कि ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि अत्रि माने जिसमें तीन गुण न हो ए, उसको अत्रि कहते हैं नास्तित्री ही जस्मिन असौ अत्र जिनमें तीन गुण नहीं है रसतम जो गुणातीत हैं उनका नाम है अत्रे और करदम की पुत्री अनसुया के साथ उनका विवाह हुआ था अनसुया का नाम आप लोग सब जानते हैं अनसुया का अर्थ होता है संस्कृत में जो किसी में दोष न निकाले पर गुणेश् दूषाविष्करणम असूया नास्ती असूया जश्याम सा अनसुया जिसमें असुया किसको कहते हैं जैसे कोई जप कर रहा हो संध्या कर रहा हो कीर्तन कर रहा हो तो बड़े प्रेम से कर रहा है लेकिन आपने कह दिया कि अरे ये तो दिखाने के लिए कर रहा है तो यही असुया हो गई दूसरे के अच्छे काम में खोट निकाल लेना बुराई निकाल लेना इसका नाम असूया होता है तो ये जो अनसूया जी हैं, वो किसी में खोट नहीं निकालते हैं बुराई नहीं निकालते हैं इसलिए उनका नाम अनसूया है कोई कोई अनसूया की जगह अनुसूया पाठ भी मानते हैं तो अनुसूया का अर्थ है कि अनुसूते एक के बाद एक ब्रह्मा विष्णु महेश को जो पुत्र के रूप में जन्म देती हैं, उनका नाम होता है अनुसुया अब ये अत्री जी को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम तप करो तब वो गुणातीत तो थे ही उनको तप की कोई जरूरत नहीं थी परंतु तपस्या की तपस्या में कोई न कोई संकल्प करना पड़ता है तो उन्होंने संकल्प किया एक जो ईश्वर है वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो अब महाराज कौन प्रसन्न हो है? ब्रह्मा विष्णु महेश तो, तो, तो ये तो त्रिगुण के अंदर हैं अब एक ईश्वर कैसे प्रसन्न होए तो ये तीनों आकर के प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं विष्णु सत्वगुण के और रुद्र तमोगुण के ये सृष्टि स्थिति संहार करते हैं मत्री ने पूछा कि मैंने तो एक ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तप किया था आप तीनों के तीनों क्यों प्रकट हुए तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों का नाम रूप तो अलग अलग है एक लाल हैं, तो एक रंग रहित सावरे हैं और एक श्वेत वर्ण के हैं और नाम तीनों के तीन है रंग तीन है आकृति तीन है एक के चार मुंह है एक के चार हाथ हैं, और मुंह एक ही है और एक हैं उनके तीन आंख है तो शकल सूरत तीनों की अलग अलग है लेकिन नारायण नाम भी अलग अलग हैं, और लेकिन ईश्वर एक ही है नाम और रूप के अलगाव से ईश्वर में किसी प्रकार का अलगाव नहीं होता कहते हैं यही तीनों प्रसन्न हो करके अत्री के पुत्र बने इसमें मनोरंजन के लिए एक पुराणांतर की दूसरे पुराण की कथा आपको सुना देते हैं एक दिन तीनों देवियां इकट्ठी हुई ब्रह्मा जी की सावित्री नारायण और विष्णु भगवान की लक्ष्मी और रुद्र की सती पार्वती सती और तीनों के मन में ये था कि हम सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। अब पतिव्रता होना तो बहुत अच्छा है लेकिन अभिमान करना अच्छा नहीं है अच्छे काम में होड़ लगाना भी अच्छा है परंतु अभिमान करना अच्छा नहीं है क्योंकि अभिमान कभी कभी अच्छा काम करवाता है और कभी कभी बुरा काम भी करवा देता है अब कोई ब्राह्मण हो और कहे कि मैं ब्राह्मण हो के झूठ नहीं बोलूंगा तो ब्राह्मण के अभिमान से अच्छा काम हुआ झूठ से बच गया और किसी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं मैं चाहे जो कुछ करूं मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा तो वहां ब्राह्मण के अभिमान ने बुराई करवा दी अभिमान भी असल में ईश्वर का बनाया हुआ है उसका अच्छा उपयोग करोगे तो अच्छा आवेगी जीवन में और बुरा उपयोग करोगे तो बुराई आवेगी जीवन में अब तीनों देवियों के मन में अभिमान उसी समय नारद जी घूमते फिरते वहाँ आये गये और नारद जी से इन तीनों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज आप बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है सो नारद जी समझ गए कि इन लोगों के मन में अपने अपने पतिव्रता होने का अभिमान है तो तीनों में से किसी का नाम नहीं लिया बोले कि अनुसूया जी हैं अत्री की पत्नी दक्ष कुमारी नारायण उनसे बड़ी पति पतिब्रता आज सृष्टि में कोई नहीं है अब महाराज इन लोगों को कुबुद्धि अभिमान जब होता है तो मनुष्य के मन में कुबुद्धि आ जाती है और उन्होंने अपने अपने पतियों से आग्रह किया कि तुम लोग जाकर के अनुसूया जी के पतिव्रता होने की परीक्षा लेंओ कि वो असली पतिव्रता है कि नहीं है अब ये तीनों गए महाराज अनुसुया जी के दरवाजे पर भिक्षुक बन के और नारायण हरि बोल दिया कि हमको भिक्षा दो जब भिक्षा देने के लिए अनुसुया जी आई तब बोले कि ऐसे भिक्षा बोले कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे जब तुम निरावरण होकर के नग्न होकर के तुम भिक्षा दोगी तब लेंगे अब पर पुरुष के सामने पतिव्रता स्त्री नंगी कैसे हो ये धर्म संकट आके खड़ा हो गया और भिक्षा दिए बिना लौटा देना ये भी धर्म नहीं है अनसुया जी ने कहा कि अच्छा आप ठहरिये मैं भिक्षा लेके आती हूं और जब वो भिक्षा लेने के लिए घर में गई तब तक क्या हुआ कि ये तीनों बच्चे हो गए और छोटे छोटे बच्चे होके एक खाट पर लेट गए और केहो कहो करने लगे अनुब्रता पतिव्रता अनुसुया जी की तपस्या की पतवाति व्रत धर्म की ऐसी शक्ति कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके बच्चे बन गए अब उन्होंने नंगे हो करके भी उनको खिलाया पिलाया भिक्षा दी इसी बीच में आ गए यात्री जी तो उन्होंने ब्रह्मा के अंश से जो बने थे पुत्र उनका नाम तो चंद्रमा रख दिया उनको अत्री नंदन ही बोलते हैं हो और विष्णु के अंश से जो पुत्र बने थे उनका नाम दत्तात्रेय रख दिया भगवान ने स्वयं दिया इसलिए उनका नाम दत्त हो गया और शंकर जी के अंश से जो पुत्र हुए उनका नाम दुर्भाषा हो गया उनमें क्रोध की कुछ विशेषता देखने में आती है लेकिन भक्ति तो उनके हृदय में भरपूर है महाराज वो भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं उनको संकट में डाल डाल के उनके यश को बढ़ाते हैं तो धर्म का आश्रय लेकर के भगवान का आश्रय लेकर के अत्री ने तपस्या की थी इसलिए उनकी तपस्या सफल हुई नारायण अब आगे बताते हैं कि दक्ष की पुत्री थी सती और उसका विवाह हुआ शंकर जी के साथ अब वो शंकर जी के साथ रहने लगी महाराज सती तो वो भी थी बहुत बड़ी सती क्या पूछना उनसे बड़ी सती तो दुनिया में और हो कौन अब वो अपने पति के साथ रह रही थी इसी बीच में दक्ष ने एक यज्ञ किया बड़ा भारी यज्ञ किया अब जब यज्ञ किया तो उसमें सब सदस्य पति जो हैं प्रजापति इकट्ठे हुए इकट्ठे हुए तो ब्रह्मा जी भी आकर के पहले वहाँ बैठे दक्ष प्रताप प्रजापति तो पहले से ही बैठे थे नारायण इसी बीच में शंकर जी शंकर जी भी आके वहाँ बैठे लेकिन शंकर जी के आने पर नारायण शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया उनके थे तो ससुर उनको थोड़ा सिर झुकाना चाहिए था हाथ जोड़ना चाहिए था मुस्कुरा के देखना चाहिए था या सिर झुकाना चाहिए था शंकर जी को तो सब आता है कुमार संभव में कालिदास ने लिखा है कंपे न मूर्धन शतपत्र जोनिम वाचा हरम वृत्रहणम स्मित नलोक मात्र सुरान शीशान संभावया मास सुरप प्रधान शंकर जी ब्रह्मा जी को देख करके नारायण सिर झुका देते हैं और विष्णु भगवान से बातचीत कर लेते हैं इंद्र को देख करके मुस्कुरा देते हैं जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं पर दक्ष के सामने वे झुके नहीं नमस्कार नहीं किया इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया कि मैं सदस्य पति ब्रह्मा जी का पुत्र और जितने सदस्य हैं इनकी सभा के उनमें मैं जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है ऐसे सदस्यपति और ये कपाली जो है खप्पर लिए फिरता है और नारायण कोई धर्म नहीं कर्म नहीं और न जाने कहां रहता। उस स्मशान में रहता है और क्या चीज खाता पीता है नशे में मगन रहता है अब महाराज चार बात उन्होंने भरी सभा में सुनाई अब भरी सभा में सुनाई तो शंकर जी के जो गण थे उनके प्रधान थे मालिक थे नंदी उनको आ गया क्रोध उन्होंने कहा कि ये दक्ष शंकर जी की निंदा करता है नारायण तो इनके पक्ष में जितने लोग हैं वो कर्म कांड में मगन रहेंगे और उनको ज्ञान नहीं होगा मोक्ष से वंचित हो जायेंगे अब उधर भिगू ऋषि थे दक्ष के पक्ष में उन्होंने साप दे दिया कि ये जो रुद्र के पक्ष में हैं ये तो पाखंडी हो जाएंगे अब इस तरह सापा सापी भरी सभा में हुई शंकर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी उन्होंने वहां से चुपचाप उठ गए जैसे वाकआउट करता हो न कोई लोकसभा में ऐसे शंकर जी वहां से वाक आउट कर गए अब वाकआउट कर गए तो घर गए अब घर जाके उन्होंने सती जी को ये बात बताई नहीं कि ससुर जी से हमारा झगड़ा हो गया है क्योंकि पत्नी के मन में एक दौर्मनस्य उसका मन बिगड़ेगा यदि वो पति का पक्ष ले तो पिता से बिगड़ेगी और पिता का पक्ष ले तो पति से बिगड़ेगी इसलिए ऐसा कोई प्रसंग आवे तो चुपचाप रह जाना चाहिए उसको बात को बढ़ाना नहीं चाहिए ऐसे ही भगवान श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी और बलराम के झगड़े में भी किया था चुप रह गए न रुक्मणी की ओर से बोले और न तो बलराम जी की ओर से बोले ये बात भागवत में आगे आवेगी तो हर जगह बोलने ही बोलना जरूरी नहीं रहता है कहीं कहीं चुप हो जाना भी बड़े काम का होता है अब शंकर जी की घर की गृहस्थी पहले की तरह चलती रही लेकिन ये संसारी लोग जो है महाराज वो अपने मन में दुश्मनी पाल लेते हैं कभी कभी किसी पर क्रोध आ जाना ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है ये तो प्राकृत है क्षण भर के लिए भाव चढ़ गई या आंख में लाली आ गई या कुछ बोल ही दिया ये एक दूसरी बात है और किसी के साथ बारह बरस के लिए दुश्मनी बांध करके रख लेना नारायण तो बहुत बुरी बात है अब दक्ष प्रजापति कर्मकांडी कांडी था उसके मन में शंकर जी के प्रति द्वेष हो गया अब शंकर जी के प्रति द्वेष माने दुश्मनी नफरत उसने कहा कि हम तो अच्छा। शंकर जी का अपमान करके ही रहेंगे अब उसने एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया यज्ञ तो बहुत बढ़िया काम है लेकिन जब वो किसी से द्वेष करके होता है या किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है तब वही बिगड़ जाता है अब उस यज्ञ के आयोजन में क्या किया कि सब जगह तो निमंत्रण उसने भेज दिया लेकिन शंकर जी के लिए अपने जमाई के लिए उसने न्यौता ही नहीं भेजा जब न्योता नहीं भेजा और उधर सब देवता लोग अपने अपने रथ पर चढ़ के विमान पर चढ़ के दक्ष के यज्ञ के लिए आये सती जी ने देखा कि ये सब देव कहा जा रहे हैं पता लगाया तो मालूम पड़ा कि ये सब उनके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं सती जी ने कहा कि हम लोगों के लिए तो कोई सूचना नहीं आई फिर शंकर जी से जा के कहा कि हे नारायण हम लोगों के हमारे जो पिता हैं तुम्हारे ससुर जी हैं वो बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं तो हम लोगों को भी वहाँ चलना चाहिए क्योंकि सब देवियाँ जो हैं वो सज धज के अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं तो हमको भी उनके यज्ञ में शामिल होना जरूरी है सो शंकर जी ने कहा कि देवी उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है तो कैसे जाए तो देवी ने कहा कि देखो अपने पति के घर जाना हो तो निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती वो तो अपना घर ही है और पिता के घर जाना हो तो भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है गुरु के घर जाना हो तो भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है वो तो अपना घर है वहां बिना बुलाए जाना चाहिए वहां कोई अभिमान की बात नहीं करनी चाहिए पति पिता और गुरू ये तीन घर ऐसे है जहां बिना बुलाये भी जाना चाहिए सो आओ हम लोग चले निमंत्रण आने में भूल हो गई होगी अब आजकल की डाक जैसे महाराज गड़बड़ी कर देती है उस समय भी सती जी ने सोचा होगा कोई डाक की गड़बड़ी हो गई शंकर जी ने कहा कि नहीं ये बात नहीं है अ यदि कोई अनजान में न बुलावे और कोई गलती हो जाए तो वहां तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए लेकिन यदि जानबूझ करके अपमान करने के लिए न बुलाता हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए सो हमारी और तुम्हारे पिताजी की एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में अनबन हो गई थी तो जानबूझ करके उन्होंने हमको नहीं बुलाया है तो मैं नहीं जाऊंगा तुमको भी नहीं जाना चाहिए और निमंत्रण मान लो मायके से आवे तो वो केवल लड़की के लिए अगर आवे तो वो भी अपमानजनक होता है निमंत्रण आवे तो पति और पत्नी दोनों के लिए निमंत्रण आना चाहिए भले पति न जाए अपने पत्नी को भेज दे लेकिन महाराज देवी जी के मन में तो मायके का बड़ा मोह था ये स्त्री के मन की कमजोरी है हो जब एक बार उसका समर्पण हो गया दान हो गया वो पति की हो गई, तो वो जो ममता है मोह का संबंध है वो बना रहता है और उसके कारण उसको दुख भी होता है लोग उसके ऊपर अविश्वास भी अंत में करने लगते हैं कि ये तो मायके के ही पक्ष में ज्यादा रहती है अब देवी जी को संतोष नहीं हुआ उनके मन में कभी आवे कि शंकर जी से पूछे भी नहीं चले जाएं मना करने पर भी चले जाएं कभी कभी आवे कि इनसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए सो तो कभी बाहर निकले कभी भीतर आवे दुविधा में मन पड़ गया अब दुविधा में मन पड़ गया तो गुस्सा भी आ गया शंकर जी पर और आंख लाल लाल हो गई ऐसे देखें शंकर जी को जैसे जला डालेंगे और अंत में महाराज मायके का जो मोह था का वो बढ़ गया और बढ़ गया तो वैसे ही चल पड़ी हो बिना कुछ लिए दिए या शुभ शुभ्रवस्वंडित या श्वेत या, या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभुति दे सदा पंडिता मं पा सरस्वती भगवती निःशेषा जा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 अब शंकर जी के जो गण थे उन्होंने कहा कि हमारी माल किन्तु जा रही हैं मायके और बिना कुछ लिए तो झट उनके लिए जो वाहन है नंदी वो लेके आई जब नंदी पर शंकर जी और सती दोनों एक साथ रहते हैं तब तो कल्याण है महाराज और यदि कोई अकेले सती को ले जाए नंदी पर तब तो वो कल्याण की बात नहीं है अब उसके बाद उनकी जो उनके जो वस्त्र थे और उनका जो बकस था महाराज वो लेके आए और उनकी साफ साड़ियां आईं उनका परस भी आया हो आ, आ, ना ना आ, भागवत में वर्णन है भागवत में वर्णन है कि वो अपने परस में सती जी गेंद भी रखती थी गेंद था शीशा था जिसमें मुंह देखती थी कंघी थी और सिंदूर इंदूर लगाने के लिए शरीर रंगने के लिए जो सामग्री होती है वो उस सब उसमें रखा हुआ था छतरी भी थी उनके पास उन्हें नारायण अब उन बहुत से गण जो हैं वो शंकर जी के आ गए और बाजे गाजे के साथ उनको दक्ष के यज्ञ में ले गए और दक्ष के यज्ञ में जब ले गए तो वहां पहले ही जाके सती ने ये देखी बात कि शंकर जी को भूल से तो निमंत्रण गया नहीं गया है तो सब लोगों के लिए तो सिंहासन लगा हुआ था कि ब्रह्मा जी आवेंगे तो इस पर बैठेंगे इंद्र आवेंगे तो इस पर बैठेंगे वरुण अग्नि कुबेर आवेंगे तो यहाँ यहाँ बैठेंगे लेकिन शंकर जी की कुर्सी कोई थी नहीं कोई चिट नहीं लगी थी उस पर कि यहाँ आके शंकर जी बैठेंगे अब तो वो समझ गए कि जान बुझ के नहीं बुलाया गया है सो महाराज उनको तो क्रोध आ गया अब माता तो आके प्रेम से मिली लेकिन पिता ने तो बात भी नहीं की और बहने मिली तो बड़ी मुस्कराती हुई मिली वो समझ गई कि ये यज्ञ तो हमारे पति के अपमान के लिए किया गया है सो महाराज पहले तो उन्होंने दक्ष को बड़े जोर से डांटा कि तुम जानते नहीं हो शंकर जी कौन हैं वो तो साक्षात परमेश्वर हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं तो क्या कपाल रखते हैं तो क्या स्मशान में रखते हैं तो क्या वो तो त्रिलोकी की सृष्टि और संहार का सामर्थ्य रखने वाले साक्षात परमेश्वर हैं उनके साथ तुम द्वेष करते हो ये तुम्हारे लिए भले का काम नहीं है तुम मंगल रूप हो यक्षरम गिरेत नृण सकृत प्रसंगा अघम्हाशु हांता पवित्र तम पवित्र की अभिलंघे शासनम भवन अहो द्वेष्टि शिव शिवेतर देवी ने डांटा अपने पिताजी को शंकर जी का नाम दो अक्षर का है बड़ा छोटा सा नाम शिव शिव शिव अद्यक्षरम नाम और एक बार भी अपनी बाणी से यदि उसका उच्चारण किया जाए और सो भी प्रसंग बस तो सारे पापों को वो नष्ट तत्काल नष्ट कर देता है और वही पवित्र कीर्ति जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता उनसे तुम द्वेष करते हो असल में तुम्हारा अमंगल है जो शंकर जी से द्वेष करता है उसके घर में मंगल नहीं रहेगा उसके घर में कभी शांति नहीं रहेगी वो सुखी हो ही नहीं सकता जो शंकर जी से द्वेष करेगा इसके बाद वो जाकर के यज्ञ के एक कोने में और आसन लगा करके बैठ गए कीर्तन करना जरा मैं आपका श्रीमल नारायण नारायण नारायण ने कहा कि जो शंकर जी से द्वेष करेगा वो चाहे कोई भी क्यों न हो उसके हृदय में कभी सुख शांति टिक नहीं सकते बैठ गई यज्ञ के एक कोने में और आसन लगाया और ये संकल्प करके कि हमारा जहां भी जन्म हो जहां भी रहें हमें शंकर जी ही पति मिलें ऐसा संकल्प करके अग्नि धारणा उन्होंने की उनका शरीर भस्म हो गया और जब भस्म हो गया तब उनके जो गण थे उनको आया क्रोध वे यज्ञ में विघ्न डालने लगे भिगु ने एक मंत्र पढ़ा और उन सबको जो देवता प्रकट हुए रिभु उन्होंने शंकर जी के गणों को भगा दिया और यज्ञ उनका चलने लगा बहुत वर्ष बीत गए बहुत दिन बीत गए सो नारद जी एक दिन पहुंच गए शंकर जी के पास और नारद जी को देख के शंकर जी ने बड़ा आदर किया तो नारद जी ने पूछा कि घरवाली वाली कहाँ है आपकी तो बोले वो अपने मायके गई है अगर माय के नहीं गई है वो मर गई और अब ये तो सुन के शंकर जी को आया क्रोध संहार के देवता तो हैं है जैसे कोई गुस्सा आने पर अपना बाल नोचने लगे ऐसे उन्होंने अपनी जटा नोच के पटक दी और उसमें से निकल गया एक वीरभद्र और वो महाराज सेना लेके पहुंच गया दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया नारायण रिभु का, रिभु के वो जो जो थे उनके बनाए देवताओं की एक नहीं चले और महाराज एक एक देवता का किसी का दांत तोड़ दिया किसी की आंख फोड़ दी किसी के हाथ पांव काट दिए और नारायण दक्ष जो हैं, उनको उसने मारने की कोशिश की लेकिन वो मरते नहीं थे तो मालूम पड़ा कि ये यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं यज्ञ के लिए ही मर सकते हैं सो उनका सिर ऐठ के उसने सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया आहूति डाल दी और यज्ञ भंग हो गया अब तो महाराज सब जो देवता लोग थे वहां से भगे और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाके यज्ञ की स्थिति बताई क्योंकि ब्रह्मा जी यज्ञ में आए नहीं थे विष्णु भगवान भी यज्ञ में आए नहीं थे ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है दूसरे पुराणों में तो ब्रह्मा विष्णु के आने का भी वर्णन है और वीरभद्र ने उनको भी पराजित किया ऐसा शिवपुराण आदि में वर्णन है हो तो जिस देवता का जहाँ जैसे वर्णन करना होता है वैसे किया जाता है भगवान तो एक ही हैं अभी भगवान के विरुद्ध होने के कारण दक्ष का इतना भारी यज्ञ नारायण असफल हो गया अब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश में शंकर जी के पास गए उनको मनाया उनकी बड़ी स्तुति की बोले ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों तीन नहीं हैं ये तो बिल्कुल एक हैं अब महाराज यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो अपने मुंह से कपड़ा सीने को सीओ नहीं बोलते हैं कहीं शिव जी का नाम ना आ जाए मुंह में अब उनके लिए तो हम क्या कहें उनकी अपनी अपनी मति और रति लेकिन उनके घर में जो शंकर जी का अपमान करते हैं उनके घर में महाराज सुख शांति है ये विश्वास तो हमको नहीं होता है अब ब्रह्मा जी के सामने शंकर जी बोले ये तो बालक है दक्ष हम तो नारायण साक्षात भगवान हम और आप और विष्णु साक्षात भगवान हैं बालकों के अपराध की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए आप जैसा कहें वैसा कर दें सो महाराज शंकर जी ने फिर यज्ञ को जब पूरा किया तो अब दक्ष का तो जो सिर था वो तो जल गया था यज्ञाग्नि में तो बकरे का सिर उनके सिर के साथ जोड़ दिया गया अब वो महाराज मैं तो करते थे पहले मेरा मेरा मेरा वो मैं उनको साथ जोड़ गया और भृगु की दाढ़ी उखड़ गई थी वीरभद्र ने उखाड़ ली थी तो बकरे की दाढ़ी उनके साथ जोड़ दी गई नारायण और जिसको जिसके दांत तोड़ दिए गए थे उसके लिए ये निर्णय हुआ कि जजमान अपने मुंह में डालेगा भविष्य और शंकर जी ने ऐसा मजाक किया महाराज जैसे कोई बहनोई अपने ससुराल के सालों के साथ करता हो नारायण इसके बाद विष्णु भगवान आए और यज्ञ जो है वो समग्र रूप से परिपूर्ण हो गया दक्ष का हृदय शुद्ध हो गया और उसने पवित्र हृदय से शंकर जी की स्तुति की लेकिन बकरे के मुंह के साथ उसको रहना नहीं भाता था इसलिए नारायण बाद में पहले तो ब्राह्मण था ब्रह्मा पुत्र था बाद में वो दक्ष के रूप में क्षत्रिय हुआ राजा के रूप में और सती जी जो हैं वो हिमालय के घर में पार्वती के रूप में प्रकट हुई और शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ यहां कहना यही है कि ईश्वर से विरोध करके ईश्वर से द्वेष करके नारायण कोई अपने काम की जब सफलता चाहता है तो भगवत विरोध में धर्म भी सफल नहीं होता है भले वो शास्त्रीय हो वेद शास्त्र के अनुसार हो तो आत्री का धर्म सफल हो गया और दक्ष का सफल नहीं हुआ अगला प्रसंग ये है कि जो पहले बताया स्वयंभु मनु के दो पुत्र थे तो उन दो पुत्रों में से जो प्रियव्रत थे उनको तो सत्संग बहुत प्यारा था चाहे सेवा भी मनुष्य करे आ, और सेवा में उसको सुख भी बहुत मिलता हो परंतु यदि सत्संग नहीं करेगा तो उसका ज्ञान नहीं मिटेगा और अज्ञान नहीं मिटेगा तो उसकी दुर्भावना जो है वो जाएगी नहीं तो प्रियव्रत जो हैं वो तो बचपन से ही सत्संग के प्रेमी थे नारद जी के सत्संग में ज्यादा करके रहा करते थे और उत्तानपाद जो थे वे राजा हुए अब उत्तानपाद जीव का ही एक नाम है महाराज अब इसकी इनकी दो पत्नी थी एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि आप इसको ऐसे समझें कि घर में किसी कोई स्त्री है तो एक जो है वो तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ धर्म के अनुसार नीति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती है तो उसका नाम होता है सुनीति और एक जो है वो श्रृंगार करने में तो बड़ी प्रवीण है घर की सजावट भी बहुत अच्छी करती है फर्नीचर भी ठीक लगाती है सफाई भी रखती है सुरुचि है उसके अंदर और खूब साफ सफूफ रहती है लेकिन नारायण बाहर बाहर तो सुरुचि है और भीतर भीतर द्वेष है और सुनीति जो है उसमें द्वेष नहीं होता इसलिए सुनीति के पुत्र तो हुए ध्रुव ध्रुव माने होता है नित्य जो हमेशा रहे उसका नाम होता है ध्रुव और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ उत्तम वो बड़े श्रेष्ठ अब राजा जो हैं उनको तो सुरुचि बहुत प्यारी लगती थी क्योंकि वो तो सज धज के महाराज स्नो पाउडर से बिल्कुल सजी हुई और अंगराग लिपस्टिक लगा हुआ तरह तरह की रोज पोशाक पहने राजा, राजा के मन को तरह तरह से मोहित करे एक दिन क्या हुआ कि सुरुचि बैठी हुई थी राजा के पास और उत्तम जो उसके पुत्र थे वे भी थे इसी बीच में सुनीति के पुत्र ध्रुव आ गए और ध्रुव का मन भी हुआ कि हम अपने पिता की गोद में चलें ध्रुव बड़े थे और उत्तम छोटे थे ध्रुव के मन में भी ये आया कि हम अपने पिता की गोद में चढ़े असल में ये देखने में आता है कि जब दूसरा पुत्र होता है ना मनुष्य को तो वे लोग उसको ज्यादा प्यार करने लगते हैं और जो बड़ा पुत्र है उसको समझते हैं कि ये समझदार हो गया तो थोड़ी उसकी उपेक्षा कर देते हैं और होता ये है कि अपने पुत्र जो बड़ा पुत्र है उसको अपनी गद्दी छिन जाने का बड़ा दुख होता है जिस गोद में मैं बैठता था अब उसमें मैं नहीं बैठता दूसरा बैठता है जिस माँ का दूध मैं पीता था उसका दूध अब दूसरा पीता है तो बड़े के मन में ये इच्छा रहती है कि हम पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहें तो ध्रुव के मन में उत्तम से कोई द्वेष नहीं था लेकिन वो चाहते थे कि हम अपने पिता की गोद में बैठें परंतु हाँ पिताजी तो कुछ बोले नहीं अभिनंदन नहीं किया उनका लिया ने प्यार से उठाया नहीं उनको हृदय से लगाया नहीं चूमा नहीं और उधर सुरुचि ने ध्रुव को डांट दिया बोले अरे तुम गंदे हो तुम्हारा तुम्हारे वस्त्र अच्छे नहीं हैं तुम्हारा श्रृंगार ठीक नहीं किया गया है तुम्हारी माँ कैसी है तुम क्यों अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहते हो सो so, उसने डांटते डांटते ऐसी बात कह दी कि देखो यदि तुम भगवान की आराधना करोगे और मेरे पेट से जन्म लोगे तब कहीं तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो ये राज सिंहहासन पर बैठना कोई आसान बात थोड़ी ही है अब सुरुचि ने बात तो वैसी अच्छी कही कि भगवान की आराधना करोगे तो ये गद्दी मिलेगी लेकिन उसमें भी उसने भगवान का अपमान कर दिया क्या अपमान किया उसने कि भगवान की पूजा आराधना तपस्या करने के बाद जब तुम मरोगे और मर के हमारे पेट से जन्म लोगे तब तुमको राजा का आसन मिलेगा माने भगवान की आराधना से कुछ नहीं होगा ये आसन प्राप्त करने के लिए ये गोद पाने के लिए ये सिंहासन पाने के लिए तो तुम्हें मर के मेरे पेट में आना पड़ेगा माने मेरे पेट में जो आवेगा उसी को ये आसन मिलेगा भगवान की आराधना करने वाले को नहीं मिलेगा ध्रुव को ये बात लग गई वो समझते तो थे नहीं रोते हुए अपनी माँ के पास गए अब क्यों रोते हैं ये तो समझा भी नहीं सकते थे पर जो दासी साथ थी उसने समझाया कि ये ये घटना हुई है अब मां उनको समझाने लगे कि बेटा ध्रुव तुम्हारी जो सौतीली मां है उसकी बात को तुम बुरा मत मानो क्योंकि उसने एक सच्ची बात कही है कि भगवान की आराधना के बिना ये राजा का आसन नहीं मिल सकता कहने वाला चाहे कोई भी हो जब सच्ची बात कहे तो ये सुनीति है ओ इसका नाम सुनीति है सुमाने अच्छी नीति अच्छी नीति वाली सुनीति है उसने कहा तुम्हारी सौतेली मां ने कहा तो क्या लेकिन उसकी बात तो बिल्कुल ठीक है ध्रुव ने कहा कि ओहो परमात्मा की आराधन से मिल सकता है तो मैं परमात्मा की आराधना करूंगा वो तो महाराज महल से चुपचाप बाहर निकल गए और जब बाहर निकले तो वहां नारद जी मिल गए भगवान के मन का ही नाम नारद है और वो सब जगह रहता है वो नर, नार नारम्मा नरस्य नर नारायण संबंधी ज्ञानम नारम तद इति नारदः नारम्मा ने नर नारायण संबंधी जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो दान करे उसका नाम नारद अब नारद जी मिले अरे बेटा कहाँ जा रहे हो सुद्रुव जी ने प्रणाम भी नहीं किया बोले कि हम तो जा रहे हैं अब तप करने के लिए वन में और वहां भगवान की आराधना करके अपने पिता का सिंहासन प्राप्त करेंगे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ नन्हा सा बालक अब देखो ये क्षत्रिय है क्षत्रिय के मन में कितना जाति का जो प्रभाव है वो वो थोड़ा थोड़ा रहता ही है हमारे महात्माओं में भी हम देखते हैं कि जो नारायण क्षत्रिय है है वो जल्दी जरा मान अपमान का अनुभव करते हैं तो अंकार छोटा सा